एक दृष्टि कभी जाती है तो देखने वाला कौन? है तो कभी कभी ऐसा होता है कि तो चीज तो बिल्कुल सामने रहती है और मनुष्य की दृष्टि दीर्घ से बैठते हैं एक बार बस कांग्रेस क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था अंग्रेजों से गुड़ हम लोग बनारत से कांग्रेस आते में बैठे हुए उसी समय पुलिस ने आते घर एक बंद बनाने का तरीका नाम थे पुस्तक से वो आप में है जब्त है अब महाराज क्या हुआ पुस्तक से तीन यहाँ और एक आदमी उसके हाथ में ले करके खड़ा हो गया आज ऐसा भी समझ सकते करने कि लिए नहीं लिखा हम लोग अब रात पुलिस आई इसमें सब जितनी किताबे वहाँ रखे थी जिसका रखे हुए थे सब देखा कपिया उल्टा और बिस्तर उल्टा सब देख लिया लेकिन पुलिस के ध्यान में ये नहीं आया कि जो हाथ में जो किताब है बिल्कुल पुलिस को सामने किताब और दिखाई में पढ़े इसी के वेदांत में ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति अपरोक्ष होने पर भी मालूम नहीं पड़ते, ऐसी भीड़ हो जाती है भीड़ अकल पर पर्दा पड़ पर जाता है जैसे बोलते हैं अकल पर पर्दा पड़ पर पड़ेगा जैसे दस आदमी नदी पार करने गए और जब बाहर निकले गिना तो मालूम पड़ा कि मैं ही हूं हाँ भी जो दिन है उसको मैं मालूम पड़ा एक दूसरे सज्जन थे उन्होंने कहा कि दादा जैसे दसों के दसों आ गए तो मत रहे मत थी एक जीत गया नदी में वो दसवा कहाँ है कभी यही है कब कौन है कब जो जिनता है वही है तो जुमने वाला पेट नए से घूम ले और अपने आप को जुम्मन भूल जाए ये जो हमको संसार में दुख है ये सारा दुख इसीलिए है कि हम दूसरों को तो बहुत गिनते हैं पैसे को गिनते हैं भेद गिराब के गुमते हैं रिश्तेदार ना के बार के घूमते हैं परंतु अपने आप से नहीं जमते हूँ उसकी देर से अपनी नजर हट गई हूँ हम खेती का काम करते थे तो, तो ये तो हम जम लेते थे काम करने वाले को मजदूरी कितनी देनी पड़ी दूध कितना लगाना पड़ा उसकी सिंचाई में क्या खर्च पड़ा ये सब तो हम जिन लेते थे और लट्तन पटतन साफ व्यवहार करता था खाने पीने का काम चल जाता है एक दिन एक ने हमसे पूछा कि जब तुम ये सब खेती का हिसाब लगाते हो कि फायदे में चल रही है तो तुम्हारी मेहनत की भी कोई तंखा होती है इस पर कभी ध्यान दिया है कि नहीं अपने लिए पचास रूपया महीना रख लो सौ तो रूपया महीना रख और उसको रखा हारा तो खेती में है तुरंत है फिर भी घाटा निकल आया तो इसमें तो हमारी कोई कीमतें नहीं है आपसे, आज से पैंतालीस बरस पहले की बात है तो मनुष्य आंख दौड़ते हैं अपनी ओर नहीं दौड़ते ये वेदांत विद्या आपके ये उपने सर विद्या ये बताते हैं कि आप अपने इदारे में भी कुछ समझने सोटने की कचरे उठाना है ये आप हाथ पाओ नहीं हैं, उनको चलाने वाले हैं। हों तो आप पांच और इच्छाओं नहीं हैं, को देखने वाले हैं। आप ये जागृत पैक में शिक्षित नहीं हैं, तो उनके साथ हैं। और जागृत पैक में शिक्षित तो लंबाई चौड़ाई जो काल उम्र मिनट मालूम पड़ता है, जो चीजें मालूम पड़ती हैं इनके सब के सबके साक्षी भी और अधिष्ठान भी है इसलिए आप एक अद्वितीय ब्रह्म आप में जन्म नन् है आप गन्म तो मरता नहीं है यह आत्मनरक स्वर्ग में कभी जाते हैं न आप कभी पाती पुण्य आत्मा होते हैं और न तो आप जहाँ अपने आप पे घिरा पाते हैं वहाँ घिरे हुए सारा का सारा प्रज्ञा का देश है ओ, किसी का नाम प्रज्ञा है तो माफ करना है ना आपका देश <laughs> आपके भीतर जो आपकी समझ है ना समझ एक समझ का दोष है समझ के दोष को भ्रम बोलते हैं भ्रम समझ के देश का नाम संस्कृत भाषा में भ्रम होता है व्यक्ति का दोष नहीं है व्यक्ति का दोष नहीं है प्रकृति ईश्वर का दोष नहीं है दोष है तो अपनी समझ का है समाधि ईश्वर मिलेगा ये भी समझ का दोष है ऊपर जाने का ईश्वर मिलेगा ये भी समझ का दोष है बाहर ईश्वर मिलेगा ये भी समझ का दोष है इस समझ का दोष है इसी समझ को इसी समझ को दूर करने के लिए समझ का दोष मिटाने के लिए वेदांत विद्या है ये नाला करना है न ये हाथ जोड़ना है न ये आँख बंद करना है न ये कहीं आना जाना है वेदांत विद्या माने एक समझदारी और ऐसी समझदारी जो आपके सारे संसारी दुखों को मिटा दे और सारे सुखों को प्राप्त करा दे और जन्म मरण मिटा के अमर कर दे पा, स्वर्ग नरक सुख दुख के झगड़े से सर्व का मुक्त कर रहे ऐसी समझदारी का नाम वेदांत है अब आप अगर समझदारी से काम नहीं देते एक दिन महाराज एक आदमी ने कहा कि हम तो उनसे ये बात मैंने कहा मतलब कहने ऐसी तो क्या फायदा जो होना था तो हो गया काम तो हो ही गया जो होना चाहते हैं कि आप कहने से क्या फायदा कहने से अगर नाराज होंगे दुश्मन हो जाएंगे तुम्हारे तो उसने दुश्मन हो जाएंगे तो क्या जा करेंगे हमको मार डालेंगे और क्या तो करेंगे लेकिन मैं कहे बिना नहीं रहो तो तो तो देखो कहीं तो दुश्मन बनाने को तैयार मरने को तैयार लेकिन कहने तो का जो बेग है कहने का जो तो बेग है उसको तो रोकने को तैयार नहीं माने परिणाम पर दृष्टि रखे बिना अरे दुश्मन होगा भाई तो तुम्हारा दुश्मन होगा तुम्हारे भाई का दुश्मन होगा तुम्हारे माँ बाप का दुश्मन होगा है वो तो सभी का दुश्मन हो जाएगा ना तो आप अपने बेग देव को बोलने का बोझ सिर्फ गिधिया हिलाने का बेग उसको तो रोकोगे नहीं और सारे परिवार का दुश्मन खड़ा कर दोगे और मरने के लिए तैयार खुद तो मरने के लिए तैयार बाबा ये समझदारी जो है वो कभी कभी खुद होते में डाल देती है नासम ही है ये।, ये समझदारी नहीं है बिल्कुल नाकंधी है तो हम अपने जीवन से नाकंदी को निकालें इसी मधुकांड में ये बात बताई कि देखो आत्मा का सार ये संपूर्ण व्यवहार है और जवहार का सार ये संपूर्ण आत्मा है ये मधुकांड का अर्थ यही है एवं पृथ्वी सर्वशां मधु ये सारी पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों की मधु है और ये संपूर्ण प्राणी पृथ्वी के मधु हैं आत्मा का मधु है संपूर्ण जगत और संपूर्ण जगत का मधु है आत्मा अर्थात आप अपने और पराये में भेद पिए यदि आप से पराये के साथ व्यवहार है तो अपने शरीर के साथ पराये का व्यवहार कीजिए और यदि आपको शरीर के साथ अपने पने का व्यवहार करना है तो सबके साथ अपने पने का व्यवहार कीजिए ये जो दुभा आगरी में चित्त में ये बड़ा भारी ये बड़ा भारी दुख देती हो इसलिए मधु मधु मधु देखो देख तो बोलता है ओ मधु बहाय मधुरण महाधीर नी हला मधु मधु की नीति हमारा चल रही है मधु बहता रिता है मधु शरण किस नदियों में मधु बह रही है सारे ये सब मधु है मधु नक्सान उ रात भी मधु है और प्रातन भी मधु है और गम भी मधु है मधु ही मधु मधु ही मधुरे तो मधु में आगम की प्रधानता से माने जैसे एक मित्र अपने मित्र को सलाह दे उस ढंग से जैसे अपनी पत्नी अपने पति को सलाह दे इस तरह से सलाह दी गई लेकिन महाराज जो समझदार लोग होते हैं वो सलाह देने को तुम मानते नहीं है उनको समझाया गया तब मानेंगे। तो अब समझाने के लिए उस विषय का प्रारंभ करते हैं आगम प्रधान है देखो पत्नी का देवी की दावा हम तुम्हारे कानून में जानते कि वकील की पत्नी हो ना वसी भी समझाने लगे ये कानून है ये कानून है ये कानून है बोलो कानून को तो अपने टोपी में रखो हमको तो है ना हमको तो बनाने के लिए सब हम कानून नहीं समझते हमको घर में पताने के लिए सभी चाहिए तो पत्नी तो घर तो की जरूरत बता सकती है और एक वैज्ञानिक से पूछो तो कहेगा हाँ सब्जी खाना बहुत जरूरी है इसमें ये, ये ये विटामिन है तुम्हारे शरीर के लिए जरूरी उपत्ति हो गई है तो बोले अब जो है वो जिटी कांड प्रारंभ होता है उसका नाम जो है उसका नाम है जाग गदल के कांड आगे जो प्रसंग आता है उसका नाम है जाग के कांड अब ये समझ तो सुधर तो इसके लिए श्रवण और मनन करना चाहिए क्योंकि जो चीज हमको मालूम नहीं है उसको मालूम करने के लिए सुनना जरूरी है तो जब वो सामने दिखाई पड़ती है तो आंख को देख ले लेकिन आंख को दिखाई नहीं पड़ती है अपना आता है तो नित्य परोक्ष माने सरदारी और नित्य परोक्ष आत्मा यदि ये नालूम नहीं है तो बताने से मालूम पड़ेगी इसके लिए श्रवण करो तो उसी की परीक्षा करना है अब इसमें एक आस्थायिका देते हैं आस्थायिका माने कहानी एक कहानी उपस्थित करते हैं तो कहानी क्या है और तो कहानी ये है कि देश में जनक नाम से एक राजा थे उन्होंने तो खूब खूब दक्षिणा दे एक बहुत भारी भारी बजे किया है जब जिले पूरी देश से और पंचाल देश से मान पंजाब के और क्षेत्र के आसपास पास के बहुत सारे विद्वान इकट्ठे हुए शंकराचार्य ने लिखा है कि उन जिलों में पूरी देश में और पंचाल देश में बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे में ऐसे मित्र मिलते हैं मंत्र मिलते हैं, जिसमें पंजाब की नदियों का वर्णन मिलता है का वर्णन मिलता है काबेरी का वर्णन मिलता है है ना का वर्णन मिलता है नदी का, ऐसे मंत्र मिलते हैं इसका अर्थ होता है कि वेद के ऋषियों का पंजाब के साथ बड़ा भारी संबंध था मंत्र ऐसे विकासा का वर्णन मिलता है गंगा का गंगना का वर्णन मिलता है तो उन दोनों में बड़े बड़े विद्वान होते थे अब राजा जनक के मन में यह इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणों में ज्ञानी पुरुष कौन है हा हा उय से तो कहते तो हैं तब जिसका पहले किया जाए उपादान पहले तो उसको स्वीकार किया जाए और बाद में उसको छोड़ दिया जाए उसका नाम होता है उपाय हक हटा लिया और दूसरे का हक पैदा तो नहीं किया तो क्या हो गया और अपना हक हटाकर दूसरे का हक बना दिया तो उसका नाम दान हो गया अनुकोत्र अनुक शर्म ने ब्राह्मण आया प्रदल तो ये दान हो गया ने, ये नमय मेरा इस नाम त्याग हो गया तो जो सन्यास के लिए चलते हैं, वो त्याग प्रधान संन्यास होता है और दान प्रधान होता है। तो यज्ञ जागा भी और अर्थात वेद पर श्रद्धा है और वेद के मरने के बाद भी आत्मा रहती है उस बात पर श्रद्धा है कोई तो भी धर्म मजहब तब तक चल भी नहीं सकता हो नहीं सकता जो मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व स्वीकार न करता हो मजहब के लिए यह जरूरी है चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे पारसी हो चाहे सिख हो चाहे गैन हो चाहे बौद्ध हो चाहे हिंदू हो किसी भी मजहब में मजहब होने के लिए ये जरूरी है आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करे हाँ पहले स्वीकार करे कि नहीं करे ये जरूरी नहीं है शरीर के होने के पहले आत्मा था की नहीं था तो सनातन धर्म था।, था लेकिन ईसाई मुसलमान आदि जो हैं वो जमने के पहले आत्मा था ये नहीं मानते है परन्तु बाद में वो भी मानते हैं कब्र में रहता है क्या तक रहता है देश में जाता है दोग जाता है वो भी मानते हैं तो ये यज्ञ करने का अर्थ हुआ जनक का जो विश्वास है वो आत्मा के नरणोत्तर अस्तित्व पर है एक बात अच्छा देव शास्त्र पर है दो बात ब्राह्मणों पर भी उनकी सब ब्राह्मणों पर भी श्रद्धा है ये तीन बात अच्छा दान करने को तो भी तैयार है तो ये चार बात है अच्छा अब ब्रह्म ज्ञान के लिए पांचवी बात क्या है कि जो ब्रह्म देवता है उनका संग मिलना चाहिए तो उनको ये सब संघ प्राप्त है अच्छा केवल तो सत्संग में नाज ना? एक एक सज्जन आए बोलेगे महाराज हमारे हमारे लिए तो सब तो बराबर तो ही है आपकी जो इच्छा हो तो बता दो तो हम तो सुंदरते हैं लेकिन आपके मन में विषन्नता का भाव है है ना और इच्छा भी हो बासना भी है न केला बने कि ना बने हमारे लिए तो सब बराबर लेकिन आज की चेला बनाने की इच्छा हो तो कोई मंत्र बता दो और हम तो, ये तो और हमको बासना सहित बना रहे हैं ना तो ये बात नहीं होती है, है। नारायण से इतनी क्या हो तो सत्संग मिले और सत्संग में बातोगात हो बातो बात मानो बात हो जो अपने मन में प्रश्न उठते हैं जो अपने मन में प्रश्न उठते हैं बोलकर उनका समाधान कराया जाए इस पर समाने महाराज आप अंतर्गामी हो आप हमारे दिल का सवाल जान ले और उसका जवाब दे दो। साक्षा अच्छा जब आप तो तक आपको अंतर्गामी न मिले तब तक इंतजार कीजिए हम अंतर्गामी नहीं है मतलब ये कि अभी आपके मन में कोई सवाल पैदल नहीं हुआ आप अपनी स्थिति तो में आप अपनी स्थिति में संतुष्ट हैं तो आज ये महाराज धन में संतुष्ट हैं, अपने परिवार में संतुष्ट हैं, अपने आतु महसुष में संतुष्ट हैं, अपने भोज विलास में संतुष्ट हैं, हाँ ये तो कफरी उधर बोलते हैं कफरी और का शब्द तो नहीं है न आपका वेदांत श्रवन सिर्फ कथरी के लिए होगा तफरी के लिए सबके बात दूसरी है और यदि सपमुच अपने आप को जानने समझने के लिए होगा तो ब्रह्म का संग आ, ब्रह्म का संग और उसके बातचीत उसमें आवश्यक होती है साधन का निर्देश करने के लिए ये प्रसंग चला ने तो घोषणा कर दी जो तो गणक ने घोषणा कर दी तब ये भी कह दिया कि जो आप लोगों में सबसे बड़ा ब्रह्म है ये उन गायों को हाथ लेगा अब सब ब्राह्मण बिल्कुल हम बड़े हम बड़े हम बड़े ये कौन बोले एक तो बड़ी मुश्किल इतनी ये है कि अगर ये कह गए कि तो हम बड़े तो कहेंगे कि तुम अहंकारी हो जब अहंकारी हो तो ब्रह्मज्ञानी कहते यदि तो एक बात आती है ना तो सब ब्राह्मण तो कमजोरी समझ ली कि कमजोरी यही है कि ये लोग समझते हैं कि अगर हम अहंकार करेंगे कि हम ज्ञानी हैं तो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहेंगे जाग बल्क ने कहा कि ऐसे ऐसे करोड़ अहंकार हम करें तब भी हमारे ब्रह्मज्ञान में फर्क नहीं पड़ता है।, है? है हम छाती छत बोल सकते हैं कि तो हम ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी अगर ऐसा बोलने से अगर ब्रह्म मिट जाता है तो क्या ब्रह्म ज्ञान चिड़िया हो कि जाता है तो ऐसा दिल में भर से जाएगा। तो के कैसे तो ज्ञान मिट अपने ब्रह्मचारी को कहा कि हाँ तुम अपनी चले ब्रह्मचारी तो जितनी वहाँ ब्राह्मण संदेप बैठे हुए थे वो सब सब नाराज हो गए अब देखो अभिमान करने में तो उनको शर्म आती थी की हम अपना गड़त्न कैसे जाहिर करें ब्रह्म ज्ञान में फर्क पड़ और जब क्रोध किया <laughs> क्रोध किया तब तो उनको शर्म नहीं आई क्रोध नहीं तो शर्म आनी चाहिए ना न तो महाराज और तो ब्राह्मण वो जब बड़ा भारी क्रोध आया तब अश्वल में अशल था जब जनक का क्रोध है उसने कहा कि जाग्य बल्कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं है जाग्य बल्क ने कहा कि बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञानी है उससे मैं नमस्कार करता हूँ हमको तो तो चाहिए है और गायक रहे हैं हम गाय लेके जाएंगे इस तक जीवन मुख्य विवेक ने बड़ा विचार किया है वो बोले कि जो ब्रह्म ज्ञानी होने पर भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप होने पर अपने को गाय चाहने वाला वो कामी बोलते हैं वो कामा गोकामा हो गया तो ये क्या सचमुच कामनावान हैं इनके मन में काम है क्यों तो बोले कि ऐसा बोलनी से कि थी कि हमको गाय की कामना है और ये नहीं सिद्ध हो सकता कि इनके मन में भी गाय की कामना है यहाँ तो जनक को ब्रह्मज्ञानी मिल जाए सब चुप से चित्त होते हुए तो ये तो जनक का एक कृपा हुई कि अपने ब्रह्म ज्ञानी बने का अध्यारोप करके आज उनको शिक्षा देना चाहता हूँ तो बोले कि ठीक है तब उन्होंने झूठ ही कहा कि मैं ब्रह्म है, हूँ ब्रह्म ज्ञानी तो कामना नहीं है बात ले मान लेकिन झूठ तो इनके अंदर है ना झूठ से बोले नोट झूठ का बोले तो नारायण ये हुआ कि अच्छा अब राज्य बंद प्रश्न किए जाए और उन प्रश्नों का ये उत्तर दोषों की नहीं सवाल हुआ महाराज तो अब पंडित लोग जो है बड़े बड़े विद्वान लोग हाँ। एक करके अब इनको प्रश्न करने लगे इनको हाँ। प्रश्न करने लगे कि हाँ। हाँ। हाँ। बल के असल असल में प्रश्न किया जागलिये जाकर यदिदम सर्दम मृत्यु न आम आत्मं मृत्यु न अभिपन्न यज माने मृत्यु है आप तीन अति प्रतिया जैसे आज कल बिल्कुल आधुनिकतम बोलने का ढंग जैसे है वैसे उसमें शब्द बोला गया है यानी जैसे आजकल लिखा जाता है जाग्ञ बल अश्वल ने कहा तो जाग्ञ बल्कि अश्वल में कहा जाग्यों, जाग्यों, जाग जो सब कुछ तो दिख रहा है, तो है तो ये मृत्यु से व्याप्त है वो कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है ये प्रश्न किया सबके मन में मौत का दर मौत का दर लगा हुआ है आज तो ये भी प्रश्न आया है कि मृत्यु सबको मार डालती है आज तुम तो उनको वो चीज बताओ जिससे मृत्यु मर जाती है हम्म hmm. जिससे मृत्यु मर जाती है वो चीज हमको बताओ मृत्यु मर जाती है हमको बचपन में मौत का बड़ा डर लगा हो और लोगों को कैसा लगता है वो नहीं बता सकते हैं oh. तो तब तो है, तक घुस आते है <laughs> और जब सामने से नोटर आ जाती है नारायण और रायगढ़ के हाथ से जब नहीं संभलती है तब दिल में जो धक्का लगता है उसको पता लगता है और दूसरों के मरने के दर से ज्यादा अपने मरने का डर होता है तो असल में मृत्यु को किसी ने देखी नहीं है किसी के अनुभव में मृत्यु नहीं है परंतु मृत्यु का भय सबके अनुभव में है ना जो तो हमने दूसरों को हजारों से मरते देखा है पर तो हजारों के शरीर को देखा है हजारों जीवों को तो तुमने देखा ही नहीं है जीव का फोटो का लिया है पहले महाराज अपना अपना स्तर होता है न सबका हमारा भी एक स्तर था पहले बचपन ने अखबारों में फोटो थपती थी ये प्रेत का चित्र है एक परलेक विद्या की पत्रिका निकलती थी एक प्रलोक रहस्य नाम की पुस्तक थी यह महाराज एक दीदी ऋषि थे बंगल में हाँ जो दूध प्रेतों से गात कराते थे यार तो अब अपनी अपनी बुद्धि का तो सर ही होता है ना कोई कोई भूत गिराते हैं ना? और कोई गिराते हैं और कोई ला करके खाने की चीज दे देते हैं और कोई पहनने की चीज दे लेते हैं तो भूत प्रोत बहुत होते हैं तो वो सब अपनी अपने अपने स्तर के लोग जो होते है अपने अपने स्तर में जाते हैं तो हमारा भी एक समय था जब हम की फोटो जब देखते थे तो उसको बिल्कुल सच्ची समझते थे कि प्रेत की फोटो शास्त्र में प्रेत के स्वरूप का जो वर्णन है ना शास्त्र में तो वर्णन है और शास्त्र की दृष्टि से उसकी फोटो हो नहीं सकती है तो बोले क्या दुकान कहीं न कहीं छगी उसने उस इस प्रेत के फोटो में कहीं ना कहीं छगी तो जरूर होगी क्योंकि जिस शास्त्र से प्रेत का अस्तित्व सिद्ध होता है उसी में फोटो बना दिया हुआ है तो दादा मौत तो कभी किसी की अनुभव में आई नहीं है तुम कभी मरे हो कि नहीं मरे हो बोले तो हजारों बार मर गए महाराज तो जब हजारों बार मर के भी आज जिंदा हो तो आगे भी हजारों बार मर के जिंदा रहोगे फिर दो मौत का दर्द अच्छा बोले नहीं महाराज हम तो कभी मरे नहीं है तब मरे नहीं हो तो केवल मौत का दर ही होते है ना तुम्हारे मन में डर तो महाराज हमने तो ऐसे बताया लेकिन ये देखो ये भूत है ये प्रेत है ये रोशनी है ये फलाना झगाना तो हमको मौत का पहले बड़ा डर लगा ये ज्योतिषी ने बता दिया बड़े बड़े ज्योतिषी ने जो काशी के हमारे हमारे जो पिता के गुरु थे जिनसे हमारे पिता माने पड़ा था लोगों ने बता दिया उन्नीस बरस की में इस बालक की मृत्यु होने वाली है ईश्वर की कृपा थी नहीं है नहाप्रमाण के पास पहुंच कि तो जितने अच्छे अच्छे महापुरुष थे उन्होंने किसी भी ये वादा नहीं किया कि हम तुमको मृत्यु से बचा दें ये दो शरीर की, की मृत्यु से जब धूमी होगी तब होगी और एक दिन देगी चाहे जितनी विज्ञान की उन्नति हो है ना आप अपनी उम्र चार सौ बरस की दो सौ बरस की चार सौ बरस की हजार बरस की बना लें दवा और खाके रसायन का सेवन करके तो थे, थे, है ना? और वैज्ञानिक बच्ची वैज्ञानिक रीति से उम्र बढ़ा लें लेकिन आप करेंगे क्या एक ये करेंगे कि हमारे बच्चे आगे आने ना पाए नहीं तो बढ़ जाएगा परिवार बढ़ जाएगा है न फैमिली प्लानिंग करिए और लिया महाराज कहीं पैदा हुए बच्चे तो आप गद्दी पर ऐसे बैठेंगे उसको घेल देंगे अला का बेटा कहीं तो हमारी गद्दी पर नहीं जाना आन बैठे हैं आप खुद जी और नई पीढ़ी को नई पीढ़ी से उसके अधिकार से वंचित करेंगे और इसकी प्रतिभा और प्रज्ञा है ना उसका नाश करेंगे ज्यादा जी के आप क्या करेंगे और नए नए आते रहेंगे तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से नई प्रतिभा नई प्रज्ञा नया विज्ञान नया साइंस लेके आएंगे ना तो जैसे कुर्सी पर बैठ जाने वाले को यह मेह हो जाता है कि हम कुर्सी नहीं छोड़ें ये ये बुद्धि लोग महाराज जो घर में तो पिछड़ी पर बैठ जाते हैं ना ये बिल्कुल की हटने का नाम ही नहीं लेते हैं देखते है ना? ना? चार सौ जरा समझ रहे बेटे को भले इधर उधर बाजार में भटकना पड़े तो पड़े कोई ना कि न आने पावे अरे वो दबान बेटे तुम लोग हो, ये होना वो लिखाओ वो इंजेक्शन लगाओ वो ऑपरेशन कराओ तुम्हारे बच्चे न होने पावे हम जिंदा रहेंगे तो ये जो लोग है ना मनुष्य के मन ये लोग है ही दुख देखा बड़ा बड़ा डर डर लगा, दर लगा तो महात्मा ने कहा कि तो देखो हम तुमको मौत तो नहीं बचा सकते लेकिन ये, तो ये काम हम तो कर सकते हैं सकते हैं नरद का डर है उसको खुरा सकते हैं ये विद्या हमारे पास है ये न डॉक्टर के पास है और न वैज्ञानिक के पास है बोलो ये तो किसी के तो पास नहीं ये तो हमारे पास विद्या है हम नरद का डर खुला सकते हैं तो ये जो का डर तो सिर्फ इसमें नरक का दर स्वर्ग का दर है नर है नाधीनता स्वाधीनता का दर, का दर सब भय से हम मुक्त कर सकते है अध्ययन हरई जनकद प्राप्त थी हम तुम्हें गहार में रहते हुए बिना समाधि के बिना बैतुंथ गए बिना यज्ञशाला में बैठे यज्ञशाला में बैठे बिना बैतुंस गये गिना नरे गुना समय भी लगाए बिना में जो मौत का डर है तो तो हम अपनी समझदारी से दूर कर सकते हैं तो सारी दुनिया मृत्यु से सारी दुनिया से ग्रस्त है इस मृत्यु से इस से हम कैसे छींच सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में जाग ने कई जनों में प्रश्न किया महाराज भिन्न भिन्न लोग आकर प्रश्न करते गए और कर्म कांड की रीति से भाग्यवल ने उपासना कांड की रीति से उनको समझाया और वे भी समझाया कि मृत्यु क्या है ग्रह क्या है अतिग्रह क्या है और इससे छूटने की रीति क्या है अब कर्म कांड के प्रश्नोत्तर के बाद चतुर्थी ब्राह्मण ने चाक्रायण उ चक्र के पुत्र उषस्त नहीं ये प्रश्न किया बारंबार तुम कहते हो कि ब्रह्म जो है वो <coughs> है साक्षा अथ नये उतर तस्त्राण पत्रस्थ जाक्षात्षा ब्रह्म व्य आत्मा पदा त्यास आप ये बात बताइए तीसरे अधिनय का पूरा हैं राह नारायण कर्मकांड के प्रसंग को सब लोग समझेंगे नहीं ये यज्ञ क्रिया को समझते हैं ना कि इसमें क्या क्या दिया जाता है तो ये तो यज्ञ तो के पंडित पहले जो यज्ञ के पंडित होते थे वो वेदांत के पंडित हो जाते थे बाद में यज्ञ <coughs> तो क्रिया के द्वारा ये समझाया गया है ये तो सब तो नहीं समझित नहीं अब यह वाक्य आप कहते हैं कि जब साक्षात अपरेक्षा ब्रह्म जब आत्मा सर्दान करहा तन में ग्रीही इन सी आत्मा सर्दान कर ये लेकिन जिसको तुम कहते हो कि साक्षात अपरेक्षा ब्रह्म है ब्रह्म कैसा है आप देखो ब्रह्म नामी संस्कृत शास्त्र में होता है संस्कृत भाषा में ब्रह्म नामी सबसे बड़ा नाम बड़ा सबसे बड़ा वृद्ध बना हुआ एकदम बढ़ा हुआ तो अब देखो ये चीज कितना बना हुआ तो जिसकी देश में सीमा न हो जिसकी काल में सीमा न हो जिसकी बस्ती में सीमा न हो सीमा के अत्यंत अभाव से जिसका इशारा किया जाता है जिसमें बिल्कुल ही कोई सीमा सीमा के आधे क्या बोलते हैं नीति ले किसी तरह से लंबाई में चौड़ाई में उम्र में फीस में जिससे ये न कह सकें कि ये ये है और ये ये, ये नहीं है ऐसी ये एक चीज है तो इसके लिए बोलते हैं कि साथ साथ साक्षात साथ, ये कभी परोक्ष नहीं होते पहली बात ये देखो परोक्ष मानो दृष्टि से ओझल नजर से ओझल कभी हमारी दृष्टि से दूर नहीं होती एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होती एक पीठ के तो लिए भी दूर नहीं होते और एक कण से लिए भी दूर नहीं है होते अपरोक्षा कार्य है अच्छा परोक्षा जो हमारी नजर से दूर हो जाए नजर से ऐधल हो जाए इससे बोलते हैं परोक्ष जो कभी नजर से ईधल ना हो जाए ना हो उसका नाम होता है अपरोक्ष तो देखी। ये परोक्ष होगी माने एक मिनट के बाद आएगी या एक इंच के बाद होगी या एक दूसरे अनुपरमाणु के रूप में जो भी तो जो तो हमारी नजर से हट जाएगी ना? तो रहे की ब्रह्म नाम की जो कोई ब्रह्म कैसे होगी हो जो नीति हो गई नीति माने परिच्छेद हो गया परिच्छेद माने कितना हो गई कचरा हो गई ये कहीं से नीति माने नीति माने परिक्षेद कचना हो कसदा एक मिनट के बाद एक मिनट से पहले आ, कट गई तो एक इंच के बाद एक इंच से पहले कट गई एक कं अगला एक से खिला कट गई तो इस तरह से जिसके भीतर जिसके भीतर स्थान का समय का और क्या नाम है बच्चों का तीनों का कोई व्यवधान न हो दो चीजों के बीच में जो जगह होती है ना वही चीज घुस कहीं क्या चीज होती है ना तो नारायण तो दो चीज जहाँ होती है।, तो तो है वहां कोई न कोई व्यवधान दो खरक दोनों के बीच में होता है ब्रह्म वो चीज है जिसके भीतर कोई दूसरी वस्तु नहीं है तो वो दवी परोक्ष हो जाए तो कैसी परोक्ष हो सकता है वो तो उसके साथ खाता ही होता है परोक्ष हो ही नहीं सकता परोक्ष है ही नहीं ना उसकी इंतजार करनी है ना उसके पास जाना है ना उसको बुलाना है ना वो बनना है ना बनाना है ऐसी चीज है ब्रह्म परोक्षण ही है क्या था तो देखोगे तो साक्षात तो तो तो तुम स्वयं हो वो तुम वही हो स्वयं कोई टुकड़ा टुकड़ा चीज नहीं है खंड नहीं हो तुम खुद हो वही न खुदा न बंदा था मुझे मालूम न था है ना दोनों था मुझे मालूम न था न खुदा न बंदा था तो नहीं है बोलो साक्षात नहीं हो साक्षात मानी साक्षात ऐसे देखो ये कह घड़ी है ना घड़ी घड़ी साक्षात है साक्षात घड़ी हमारे हाथ में हंस देख रहे हैं तब तो साक्षात माने क्या होता है जब तो साक्षात माने होता है कि रोशनी से घड़ी को देखने वाला नहीं आंख से रोशनी को देखने वाला नहीं बुद्धि से आंख को देखने वाला नहीं जो बुद्धि के भाव और अभाव दोनों को देखने वाला है उसका साक्षात देखने वाले को साक्षात बोला जाता है और यही ब्रह्म है बोला यही ब्रह्म है तो, तो अच्छा सुनो अब इससे हम समझाते रहते हैं ये साक्षात होकर वो साक्षात ब्रह्म क्या है ये ये वेदांत की लीला है वो सुना कोई तो पुराण की कहानी तो है नहीं कहानी कहू दो तो फिर महीने दो महीने में उसको गुजराना पड़ेगा आखिर हम कितनी कल्पना करेंगे कहानी पे की दे व्याख्यान देना शुरू करते थे ना तो लोगों ने उसका एक हिसाब बना रखा था दो महीने पर तीन महीने पर बोले कि आज क्या व्याख्यान हुआ तो बोले कि आज चादर में सफर गई हाँ कहा हाँ, समझ गए समझ गए आज चादर में सफर गई ऐसे उनके कई व्याख्यान जो थे कई व्याख्यान जो थे वो बस जब शुरू करते थे ना जिस मिनट में शुरू किया और श्रोता समझ गए कि अब आज वो व्याख्यान होने वाला है तो कई लोग उसकी गंगा स्नान करने चले जाते थे तो <स्थाथाथाधा> कहानी तो, है तो, है तो, है तो, है तो कहानी कहो तो ये अभी किसने कहानी कई दिन तक चलेंगे बाबा है ना? तो ये कोई किस्सा कहानी सीख तो मिला नहीं है क्योंकि तो देखो आत्मज्ञान की बात है और हम इसी तो करते हैं कि आप संस्कृत के तो किसी शब्द को भले ना समझे है न और उसकी शास्त्रीय परिभाषा भी आप भले न समझें, लेकिन आपको आपकी भाषा में वो बात समझ में आ हमारा भाषा में आग्रह नहीं है ज्ञान में आग्रह है ना? नंग्वेजी इसका लड़ने दो राजनीतिक नेताओं को है ना? ना, वो तो राजनीति की बात है हमें भाषा नहीं चाहिए हमको तो ज्ञान चाहिए हमको प्रांत नहीं चाहिए हमको राष्ट्र चाहिए है ना हमको मजहब नहीं चाहिए हमको धर्म चाहिए है ना नारायण तो नारायण हमको हमको मनुष्य चाहिए हमको इंसान चाहिए है ना हमको भाई बिरादर हमको भाई बिरादर नहीं चाहिए हमको इंसान चाहिए तो हमको भाषा नहीं चाहिए हमको ज्ञान के लिए आप आओ बस्तु को आप दस्तु को समझो तो नारायण कहते हैं कि ये क्या है बलती है सर्वांतरो प्राणी न प्राणी थी स आत्मा सर्वांतर यह अचानी नो अचानी थी स आत्मा सर्वातर ये ज्ञानी नो ज्ञानी थी स आत्मा सर्वांतर उदानी न उदानी की स तो तो आत्मा सर्वांरा सके आत्मा सर्वांतर ये जो साक्षात अपरो बोलते है वो कौन है तो देखो ये सांस ले रहा है सांस था। कौन ले रहा है, था। है था था। था था था था। नहीं सांस लेने वाले खींचने वाले छोड़ने छोड़ने वाले कौन से साक्षात अपरोझाने का डर है अच्छा जो लेता है से ब्रह्म है जो सांस छोड़ता है सो ब्रह्म है ऐसी भी तो सोचो कि जो बाहर निकाल देता है और खींचता है तो, और वो अटान वायु छोड़ता है क्यों तो, जिससे शरीर में महाराज क्रिया प्रक्रिया हो रही है उदान गायु जो बकार लेता है क्यों तो, जो सारे शरीर को उठाता गिराता बैठाता है क्यों तो, ये जो तुम्हारा मैं मैं मैं हो रहा है ये जो बी चीजों के साथ जोर करके तुम तो मैं मैं मैं अपने को तो समझ करो है ना ये छोटी मोटी चीजों के साथ अपने को तो मत कहते हैं आहा। मैंने किसी बातुमा से ही सुना था कि एक मत वाला आदमी सड़क पर बैठ गया तो रात को पर कोई ये उधर है क्या होगा क्या यहाँ कर सो रहे होता तो रहे मेरे तो, तो, तो मोटा रोको क्यों तो, कब बोले जो मैं सोया था वो मैं नहीं हूँ तो क्या कब मैं नया जूता पहन के सोया था तो कोई सोचे समय निकाल ही है ना अब तो हमारे पाँव में पुराना जूता है तो मैं मैं वो तो ही नहीं देखेगा मैं उठूंगा मैं अब लोग आगे जीते को अपनी पहचान उसने मांगे जीते को अपनी पहचान मांगे तो ये शाम का जो कोक है ना महाराज है ना ये नाम का जो कोक है ये तुम्हारी पहचान ये तुम्हारी पहचान नहीं है ये सम भीतर ये जो हाथ दीख रहा है उससे भीतर और जो मुठ्ठी बांस खोलता है उससे भीतर जो खोलने की इच्छा करता है उससे भीतर जो खोलने का अभिमान करता है उससे भी भीतर जो खोलने का मजा लेता है उससे भी भीतर जो खोलने को जान रहा है न उस जानने वाले का जो शुद्ध रूप है करमार खुप है वो तुम है और वो घिरा हुआ नहीं है ये साक्षात -साक -साक ब्रह्म है वो ब्रह्म है। इसलिए अब सातरा ऐसे नीचे है उसके भीतर इसके भीतर उसके भीतर ये तरीका हमको बिल्कुल पसंद तो तो नहीं आगे रही रही तो है ना कुछ दिखता तो है नहीं अंधेरा याधेरा तो दिखता है एक हमारे मित्र ध्यान करते थे ध्यान करते थे दिन से बैठते तो थे तो तो और ये सरसर ये सादे लोग ऐसी करके बता देते हैं की जो दूसरे को न मिलती, तो मिलती हो तो दूसरे से न मिलती हो तो इससे क्या होता है कि वो जब दूसरे ऐसी कहता है कि ध्यान कैसे करना चाहिए तो दूसरे को तो मालूम नहीं है तो ये तो बताएगा नहीं कि घुटने पर अपनी टहीं रखो इतनी बैठो जितने पर चुहनी रखो और ये कानी उमली लगाओ मुँह में और अनावरिका लगाओ नाक में है और आँख में लगाओ मधुमा और ये कान जो है आ, ऐसे करके अब कान जो है अंगूठी से बंद कर लो अब ऐसे तो को कोई बताया नहीं तो ऐसे वो ध्यान करते थे बहुत दिन करते थे तो मैंने एकदम इनसे तो पूछा कि तुमको दिखता क्या है तो बोले पंडित जी सच्ची बोले की जीती मैं पंडित जी तो बोले सच्ची सच्ची बताओ गोले की रोटी बनाने के बाद की जैसी जली हुई दिखती है न वे सही काला काला कहना पर देखता है <laughs> काला काला देखता है <laughs> तो चक्रायण ने ने शक्रायण श ने कहा कि तो देखो हमको तुम ब्रह्म दिखाओ जैसे ये बताई जाते हैं कि ये गाय है ये घोड़ा है है ना? तुम स्वयं बोल रहे हो कि ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष है परंतु ये सर्वातर सर्वांतर क्या कहते हो सबसे भीतर सबसे भीतर सबसे भीतर ये तो हाथ बंद करते जाओ मन बंद करते जाओ बुद्धि बंद करते जाओ एक परीक्षता की कल्पना हो जाती है है ना एक शून्य सलीफा मालूम पड़ता है ये मालूम पड़ता है बाहर नहीं है भीतर में है ये मालूम पड़ता है कि जब हम बाहर देखते हैं तब नहीं है इस क्षण में नहीं है जब हम दूसरे को तो देखते हैं जब नहीं देखते हैं तब है एक तो ये बात मालूम पड़ती है कि वो उस समय जब हम किसी को नहीं देखते हैं और जब देखते हैं तब क्या हो जाता है तब उन्हें ऐसा मालूम पड़ता है कि जो भीतर है बाहर है देहादमान का पक्का लक्षण है ना देहात्म भाव का सबसे पक्का लक्षण क्या है ये मानना कि आत्मा हमारे दिल में है कि दिमाग में है ये एक नारायण ये शाम की बोतली के भीतर है ये देहाभिमान का सबसे बड़ा लक्षण है कि आत्मा को नक्स से लेकर के भीतर नारायण परिच्छि मान करके और ढूंढना कटोरी में अनंत है ना हम लोग ढूंढते हैं कटोरी में अनंत एक कटोरे में दूध डाल देते हैं और उसमें अनंत डाल देते हैं बोलो भाई कहा ढूंढ रहे अनंत फल तो कहाीर सागर में भीतर कहा सर्मातर सर्मातर क्या होता है हम कुटो है बिल्कुल गाय की तरह की तरह आत्मा का दर्शन करिए महाराज जागल बोले है नष्टारंभ तस्वीर न श्रुतेश श्रोतारंभ श्रणुया न मतेर मंतारम मीठा नम नि सर्वांतरोना के कल अंतर्यामी ब्राह्मण सुनाने को बड़ा मशहूर है ना नायण अंतर्यामी ब्राह्मण जो है ये रामानुष संप्रदाय का तो प्राण है उसी के आधार पर उनका सारा संप्रदाय चला है ये अंतर जाम ग्राह्मण कल आएगा और वो सुनाऊंगे